श्री माँ शारदा देवी वधू कलकत्ते के संकोचपूर्ण व्यवहार से मुक्त हो श्री रामकृष्ण कामार में कुछ अधिक स्वच्छंदता का अनुभव करते थे और दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे एक बार निकट के किसी ग्राम में अभिनय होने वाला था श्री मां परिवार की एक महिला के साथ जाना चाहती थी पर श्री रामकृष्ण ने अनुमति नहीं दी उन्हें लगा कि वहाँ न जाने देने से स्त्रियों के मन में कष्ट हुआ होगा इससे वे स्वयं दुखी हुए और उन लोगों से कहा कि वे स्वयं सारा अभिनय उन्हें दिखाएंगे उस अभिनय को उन्होंने केवल एक बार देखा था, किंतु अनोखी स्मरण शक्ति और नाट्य कुशलता के सहारे सूरताल के साथ उन्होंने समस्त खेल का इतनी खूबी से अभिनय किया कि महिलाएं अभिनय न देखने का सारा दुख भूल गई और वे मंत्र से श्री रामकृष्ण की अंग वाक्यालाप संगीत आदि देखते सुनने लगी श्री रामकृष्ण के कामार पुकुर के रहन सहन के संबंध में श्री ने कहा है मैंने उन्हें कभी निरानंद नहीं देखा पांच वर्ष के लड़के अथवा अस्सी वर्ष के बूढ़े सभी के साथ मिलकर आनंद बनाते थे कामार पुकुर में सवेरे उठते ही कहते थे आज मैं अमुक चीज खाऊंगा इसी को पकाना हम लोग अर्थात श्री और लक्ष्मी देवी की माँ वही पकाती थी कुछ दिनों के बाद वे कह उठे अरे मुझे क्या हो गया है सवेरे उठते ही क्या खाऊँगा क्या खाऊँगा कि रट लगा देता हूँ राम राम मुझसे कहा अब मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है तुम लोग जो कुछ बनाओगे, जो कुछ दोगी वही खा लूँगा तंदुरुस्ती के लिए उधर कामार पुकर जाते थे दक्षिणेश्वर में पेट की गड़बड़ी रहती थी न इसके लिए दे कहा करते राम राम पेट में केवल मल भरा है और वही बह रहा है इन सब कारणों से बाद में उन्हें शरीर से घृणा हो गई फिर शरीर की खबरदारी तक नहीं करते थे रसिक श्रेष्ठ श्री रामकृष्ण की रसिकता का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण है श्री माँ ने कहा है कामार पुकुर में लक्ष्मी की मां और मैं खाना पकाती थी एक दिन ठाकुर और हृदय बैठे थे लक्ष्मी की माँ भोजन अच्छा बनाती थी उसने जो चीज पकाई थी उसे खाकर ठाकुर ने कहा और हृदू इसे जिसने पकाया है वह रामदास वैद्य है और जो मैंने पकाया था उसे खाकर बोले और यह श्रीनाथ सेन ने बनाया है श्रीनाथ सेन गवई वैद्य थे लक्ष्मी की माँ तो हुई रामदास वैद्य और मैं हुई श्रीनाथ सेन यह सुनकर हृदय ने कहा ठीक तो है लेकिन इस गवई वैद्य को तुम हर समय पा सकते हो यहाँ तक कि अपने पैने को भी बस बुलाने भर की देर है रामदास वैद्य को बहुत से रुपये देने पड़ेंगे और वह हर समय थोड़े ही मिलेगा फिर लोग पहले गवई वैद्य को ही बुलाते हैं वह सब समय तुम्हारा भरोसा है ठाकुर ने कहा ठीक है ठीक है यह हर समय हाजिर है बघार के प्रति श्री रामकृष्ण की लड़कों की सी प्रीति थी एक दिन भतीजी लक्ष्मी को बुला कहा लक्ष्मी चार पैसे की छौक तो लेती आ तत्पश्चात श्री से कहा मिले हुई दाल पकाओ और उसे अच्छी तरह छौंक दो एक दिन उन्होंने सुना उनकी भौजाई श्री से कह रही है घर में छौक नहीं है अतः इसके बिना ही रसोई बनेगी यह सुनकर उन्होंने तुरंत कहा अरे क्या कह रही हो कि छौक नहीं है नहीं हो तो एक पैसे की मंगा लो जिसमें जो डालना चाहिए वह नहीं काटा जा सकता तुम्हारे इसी छौक की सुगंधी के लिए तो मैं दक्षिणेश्वर के पकवान की थालियां छोड़कर आया हूँ और उसी को तुम काट देना चाहती हो रामलाल की माँ ने लज्जित हो तुरंत बघार की व्यवस्था की सन अठारह में दीर्घ साधना के पश्चात हृदय और भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री रामकृष्ण कामार पुकुर आए श्री माँ को भी वहाँ बुलवा लिया उन्होंने पहले ही अनुष्ठानिक रीति से संन्यास ग्रहण कर लिया था लेकिन सन्यास गुरु श्री तोतापुरी के मुख से सुन रखा था स्त्री के निकट रहने पर भी जिनके त्याग वैराग्य विवेक विज्ञान सदैव अक्षुण्ण बने रहे वही ठीक ठीक ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुआ है स्त्री और पुरुष दोनों को ही जो संभव से आत्मा के रूप में देखता है और उसके अनुरूप व्यवहार करता है उसी को वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है स्त्री पुरुष के बीच भेद रखने वाले व्यक्ति साधक भले ही हो, किंतु ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर हैं तत्वदर्शी तोतापुर ने यह भी कहा था कि श्री कृष्ण के समान निर्विकल्प समाधिवान पुरुष यदि निर्विकार चित्त से अपनी सहधर्मिणी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे, तो धर्महानि नहीं है अतः हम सहज ही समझ सकते हैं कि सरल सत्यनिष्ठ धर्म साधना में अद्वितीय साहसी श्री रामकृष्ण ने श्री माँ को क्या सादर अपनाया था इससे उन्हें रंच मात्र भी हानि नहीं हुई किंतु भैरवी ब्राह्मणी पर इसका फल हुआ और ही था कुछ और ही था पहले पहल सीमा के प्रति भैरवी का व्यवहार स्नेहपूर्ण ही था सीमा की अवस्था उस समय बहुत थोड़ी थी वे भैरवी को सास की भांति मानती और उनसे बहुत डरती भी थी भैरवी पूर्व बंगाल की तरह तरकारियों में कभी कभी बहुत लाल मिर्च डाल देती और परोस कर तथा रामलाल की माँ से पूछती कि स्वाद कैसा है रामलाल की माँ तो कहती बहुत तीखा है परंतु श्रीमा भैरवी के क्रोध से बचने के लिए कहती अच्छा है इतना कहते कहते अधिक तिखाई के कारण उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगते पर भैरवी बिना उस तरफ देखे गर्व से रामलाल की माँ से कहती लेकिन बहू तो कह रही है कि स्वादिष्ट है अरे तुम्हें तो किसी तरह अच्छा नहीं लगता अब तुम्हें तरकारी न दूंगी पीछे श्री इस घटना को बताकर ठहाका मारकर हंसी भैरवी ब्राह्मण ने एक दिन श्री रामकृष्ण को माला आदि के द्वारा श्री गौरांग के वेश में सजाया और उस मनोहारी वेश को देखने के लिए श्री को भी बुला लिया श्री ने आकर देखा कि श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया है उन्हें कुछ डर सा हुआ अतः जब ब्राह्मणी ने पूछा कैसा बेच है तब वे अच्छा है कहकर प्रणाम करके तेजी से चली गई श्री के इस स्फुट भय के साथ संभवतः लज्जा भी थी क्योंकि हमें स्मरण रखना होगा कि श्रीमा उस समय तक लजीली बहु ही थी अतः सास के समान आदरणीय ब्राह्मणी के सामने पति के निकट किसी प्रकार की चपलता अनजान में भी नहीं करनी चाहिए इसके अलावा श्री स्वभावतः धीर थी उनके चरित्र में छपलता का नितान्त अभाव था भैरवी के प्रति श्री की श्रद्धा में कमी न होने पर भी वे श्री और श्री रामकृष्ण के सहज मिलन को कुछ ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगीं अनेक परिवारों में बहु और सास का यह अवांछित संबंध पारिवारिक जीवन को विस्मय कर देता है वर्तमान स्थल में श्री के अत्यंत शांत स्वभाव होने के कारण भैरव्य को उनके विरुद्ध शिकायत का कोई भी मौका न मिला परंतु वह ईर्ष्या दूसरे ढंग से प्रकट होने लगी भैरव्य श्री रामकृष्ण के भविष्य के बारे में आशंका प्रकट करती हुई उन्हें सावधान करने लगी कि सहधर्मिणी के साथ अबाध रूप से मिलने जुलने से वे अपने जीवन में केवल पतन को बुला रहे हैं सिद्ध गुरु तोतापुरी ने जिसको प्रज्जवलित अग्नि समझ इस संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी उसी को ब्राह्मणी स्नेहान्ध हो अपने आंचल में ढाके रखने के लिए आगे बढ़ी वे यह नहीं समझ सकी कि इस व्यस्थ की चेष्टा से उन्हें स्वयं जल मरना हो पड़ेगा वे यह देखकर भी नहीं देख पाई कि नाटक का पर्दा बदल रहा है किशोरी शारदा देवी धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की साधना की उत्तराधिकारिणी के रूप में संसार में मातृत्व की महिमा को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं लीला सरीधारी भावपुंज श्री राम कृष्ण इस बात को जानते हुए अपनी सधर्मिणी को तदनुसार तैयार कर रहे थे यह महान भैरवी के हृदय में घर नहीं कर पाया अतए वे स्वयं दुखी हो दूसरों को भी सताने लगी बाद में उन्हें अपना दोष मालूम पड़ा और श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर उनके अनुमति से काशी चली गई तत्पश्चात भैरवी के साथ श्री माँ की नरलीला का कोई संबंध न रहा भैरवी के चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटे श्री माँ भी सात महीने तक उनके पावन सानिध्य में अनुपम आनंद प्राप्त कर अगहन महीने में जयराम बाटी चली आई श्री रामकृष्ण के सानिध्य से उत्पन्न पूर्वोक्त आनंद की उपलब्धि से उनके रहन सहन बोलचाल आदि में भी जो परिवर्तन हुआ उसे हम भली भांति समझ सकते हैं किंतु साधारण लोगों ने इसे शायद ही समझा हो क्योंकि उस आनंदोपलब्धि ने श्री माँ को चपल न बना शांत प्रगल्भ न बना चिंतनशील स्वार्थ स्वार्थपरायण न बना निस्वार्थ प्रेमिका बना दिया और उनके हृदय के सारे अभावों को दूर करते हुए जनसाधारण के कष्टों के प्रति उन्हें अनंत संवेदनशील बना धीरे धीरे उन्हें करुणा की साक्षात प्रतिमा के रूप में परिणित कर दिया